पदार्थ संबंध अरुणी हो गया अस्मत पदार्थ अयम अर्थो बोधव्य ईश्वर इच्छा यही संकेत इसको शक्ति कहते हैं अभी एक सौ चौतीस पृष्ठा देखिए किरणावली में श्लोक दिया है शक्तिग्रहो व्याकरणकोशावाक्याद्यवहारत वाक्य शेषाविवृतिदि साध्यत सिद्धपद से सत्य ग्रहो शक्ति का ग्रहण कैसे होता है तो कहते हैं व्याकरण उपमान कोश आपको चार हेतु कह दिए ये चार उपाय चार उपाय से सत्य ग्रहण होगा और व्यवहारत हो, सबका उदाहरण आगे दे रहे हैं व्यवहार से भी होगा और वाक्य से, से साथ वाक्य उदाहरण देंगे आगे वदन्ति न विवृतेर्द्धप से वदन्ति वद्दा शक्तिग्रहों वदन्ति ये मुख्य वाक्य हो गया किस से कहते हैं व्याकरण से व्याकरण से कैसे उसका नीचे टीका में देते हैं प्रकृति प्रत्यादीना शक्तिग्रहो व्याकरण तो पाचक शब्द में शक्ति का ग्रहण करने पच धातुणूर्कर्ता में है तो शक्ति ग्रह हो जाएगा पाचक शब्द का शक्ति का ग्रह हो जाएगा आगे उपमान गो उपमान शक्तिग्रह गो सादृश्य विशिष्ट पिंड दर्शनाथ संज्ञा संगी संबंध ग्रहो भवति ये भी शक्ति ग्रहण का एक उपाय हो गया आगे कोश वाक्य से जैसे कोशात् पीताम्बरो तो कोश में से पर्याय वाची शब्दों का दिया जाता है तो पर्यायवाची शब्द में कोई एक शब्द तो आपको पता होगा तो बाकी मिल जाएगा उसके तो पिताम्बर अच्युत सारंगी तो अच्युत क्या क्या अर्थ है जानने से खोजने से मिल जाएगा पिताम्बर पीताम्बर विष्णु ही पता है इत्यादि पितांबरादि पीताम्बरादिशब परमात्मी शक्तिग्रह है आगे आप तो वाक्य जैसे कोकिल पिक पदवाच्यस्मात् पिक पद से कोकिले शक्तिग्रह तो कोई आप तो पुरुष अगर कह दिया कि कोकिल पिक पद वाच्य तो फिर पिक शब्द का क्या अर्थ कहते हैं कोकिला को ही पिक कहते हैं कोकिला क्या हम जानते हैं वही पीक कह दिया उसी को और व्यवहार से शक्तिग्रह दिखाते हैं भाष्य मूल में देखिये पूर्व पृष्ठा में मूल में अर्थात दीपिका पूर्व पृष्ठा में प्रथम पंक्ति दीपिका में है गोवादी शब्द जातो एवं शक्ति ही गवादी शब्द का शक्ति जाति में है ऐसे न्यायिक नहीं ऐसे मीमांस लोग कहते हैं मीमांस लोग जाति में शक्ति मानते हैं और विशेषणतया जाते है प्रथम उपस्थित क्योंकि जब आप गो शब्द कहेंगे पहले आपका बुद्धि में गोत्व तो आएगा और गो तो विशिष्ट को गो कहेंगे तो गो तो पहले बुद्धि में आने से विशेषण तय जाते है प्रथम उपस्थितत्व इसलिए शक्ति उसी में है वो लोग कहेंगे एक हेतु हुआ और दूसरा हेतु हुआ अगर आप व्यक्ति में शक्ति मानेंगे एक व्यक्ति का ज्ञान होने पर भी दूसरा व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा आप अगर गो व्यक्ति में खंडो गो में शक्ति मानेंगे और फिर जो मुंडो गो को देखेंगे उसमें शक्ति ज्ञान नहीं होगा ये क्या है पदार्थ पूछेंगे क्योंकि आप तो व्यक्ति में शक्ति माने थे गो पदों का शक्ति इसी व्यक्ति में है और व्यक्ति अंतर देखने से फिर वो गो ऐसा पता नहीं चलेगा इसलिए मीमांसा को जाति में शक्ति माने है तो व्यक्ति अंतर देखने से वहां भी गो तो दिखेगा उसमें शक्ति है तो गो तो विशिष्ट गो इसी प्रकार की व्यक्ति का ग्रहण हो जाएगा मीमांसा को कहते हैं अभी ये मीमांसा को पद मत कहते हैं विशेषणतः जाते प्रथम उपस्थित आक्षेपा लक्षण इसलिए के लोग जाति में शक्ति व्यक्ति में लक्षणा कहते हैं इति के मीमस कहा गंगा पद का अर्थात यहाँ शब्द का जो शक्ति प्रवाह में होगा ऐसा नया एक लोग कहेंगे महावाक्य मतलब मीमांसा के मत में न्याय दर्शन में कह दिया था ना उनका तो इसमें कोई जहत जहत नहीं है महावाक्य में कल कहा था ना क्योंकि उनका सब नित्य है विशेषण उन का त्याग कैसे कर देंगे वो भी वास्तव है इसलिए न्याय मत में जहत वो जहत, वो जहत नहीं है महावाक्य में नया इका कह करके दिया था ना दिखाए थे तत्वमसी तो जहत अजहत लक्षणा नित्य नित्यान नित्या, किन्तु नित्या, नित्या, गौणिया लक्षण है निर्वाह नया एक लोग वहां जहत अजहत नहीं मानते गौणी लक्षणा सादृश्य कैसे? चीज स्वयं देवदत्त में भी ऐसा ही होगा उनका स्वयं देवदत्त स्वयं देवदत्त में स्वयं देवदत्त में क्या है तत्वोमसी में अब क्या कहना चाहते हैं ना कि ये कल्पित अंश को त्याग करके ये ये अंश को लीजिए और नया एक लोग कल्पित अंश नहीं मानते हैं इसलिए वहाँ जगह अजत नहीं लेते हैं किंतु स्वयं देवदत्त में वहाँ दोनों ही तो समान अर्थात सत्ता वाला है इसलिए वहाँ वो लोग जगह मानते हैं स्वयं देवदत्त मानेंगे तत्वोमछी में नहीं मानेंगे जहत अजहत लक्षण ये स्वयं देवता तुम्हें तो न्याय ना, ना, ना, ना। लक्षणा तो पदवृत्ति न्याय में ते बाक्य में लक्षणा सर तो पिंड का ज्ञान कराएगी तत्वमसी में नहीं होगा क्योंकि वो वेदांत लोग वहाँ ये मिथ्या अंशों को निराकरण कर देना चाहते हैं क्योंकि शुद्ध चैतन्य एकमात्र का बोध कराना चाहते हैं। दो दो है दोनों पदों का एक ही अर्थ में लक्षणा हो रहा है लक्ष्य एक ही है पिंड देवद अच्छा आगे देखिए गांव आनय इत्यादि मीमांस लोग ऐसे जाति में शक्ति मानते हैं या तो कह दिया नयायी कहते दिया तन गांव आनय इत्यादि वृद्ध व्यवहारेण वर्तमान सर्वत्र आनयनादेर व्यक्त एवं संभव है जब गाम आनय कहता है नयायी कहते है गांव आनय कहने से वो गाम को ला रहा है ये नहीं की गोतों को ला रहा है सर्वत्र गो के साथ ही अन्वय होता है गोतो के साथ अन्वय नहीं होता है इसलिए जाति विशिष्ट व्यक्तो एवं शक्ति गो ग आने कहने से गोत्तों को नहीं लाता है ना तो गो को लाता है तो मीमांस कहेंगे जो गो को लाया गोत्व विशिष्ट नहीं है क्या नया कहेगा ठीक है तो इसलिए शक्ति जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति केवल जाति में शक्ति नहीं है ऐसा नया एक लोग कहते हैं शक्ति से वृद्ध वृद्ध व्यवहार से शक्ति ग्रहण कैसे होता है तथा तो ही व्यपुत्सुर्बा व्यपुत्सु अर्थात व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति अर्थात ग्रहण करना जो चाहता है बाल गाय उत्तम वृद्ध वृद्धवाक्यश्रवण अनम उत्तम वृद्ध उच्चारण किया होने के बाद मध्यम वृद्ध से प्रवृत्ति उपलब्ध मध्यम वृद्ध का प्रवृत्ति हो गया उसको देख करके गवानयनम से दृष्ट इसको भी देखा मध्यम वृद्ध प्रवृत्ति जनक ज्ञान मध्यम वृद्ध प्रवृत्ति जनक ज्ञान ये उत्तम वृद्ध का वाक्य से हुआ मध्यम वृद्ध का ये जो प्रवृत्ति जनक ज्ञान मध्यम वृद्ध में हुआ ये बालों को कैसे पता चलता है कहते हैं अन्य व्यतिरेक इसको ज्ञान होने से ये प्रवृत्ति किया ज्ञान नहीं होता तो प्रवृत्ति नहीं करता अन्वय भ्रम वाक्य जन्यत्म उत्तम वृद्ध का वाक्य से मध्यम वृद्ध को ये ज्ञान हुआ ऐसा वो अन्वय व्यतिरेक से निश्चय किया मध्यम वृद्ध का ज्ञान को निश्चय किया निश्चित आगे अश्वम आनय ग इसी प्रकार की वाक्या में पहले गाम आनय सुना और मध्यम वृद्ध गाय को लाया तो जो लाना रूपों का क्रिया हुआ और जो पदार्थ हो गाय इस प्रकार की उसको ज्ञान हुआ अभी ये दोनों पदार्थ में गाम और आनय ये दोनों में उसको शक्ति ग्रहण हुआ होने के बाद आगे क्या करता है अश्वम ऐसा वाक्य सुना उसमें अभी उसको ये आनय का शक्ति हो गया है अभी जो पदार्थ लाएगा वो है निश्चय हो जाता है और गाम बधान कहा गांव में पहले शक्ति हो गया था अभी जो क्रिया कर रहा है उसको देख करके बधान का अर्थ पता चल जाएगा अश्व आनय गधानी वाक्यांतर है आवाप उद्वापाभ्याम आवाप उद्वाप अर्थात परिहार और ग्रहण पहले था गामानय अब जब अश्व मानय कह देंगे तो गाम का उदवाप हो गया और अश्व का अवाप हो गया एक ग्रहण कर लिया छोड़ लिया इसी प्रकार की गो पदस्य विशिष्टे शक्ति गो पद का शक्ति गोत्व विशिष्ट व्यक्ति में जाति विशिष्ट व्यक्ति में अश्व पदस्य अश्वत्व तो विशिष्ट शक्ति इति व्यपत्ति इस प्रकार की उसको सब वित्पत्ति हो जाती थी इसको कहते हैं व्यवहार से भी शक्ति ज्ञान होता है अवाप उद्वाप ये सब के द्वारा अच्छा मूल में देखिए किरणा वाली श्लोक देख रहे थे व्याकरण उपमान कोश आपक्य तो व्यवहार यहाँ से हो गया आगे उदाहरण है वाक्य से वाक्य शेष से, से, से भी शक्ति ग्रहण होता है ये नीचे में नीचे से ष्ठ पंक्ति में दिया वाक्य से यथा भवति चरु यवमय होता है अभी यव शब्द इसका शक्ति कहाँ है कहते हैं आर्यानाम दीर्घ सुख मल्लेाणाम कंगो प्रयोग दर्शनार्थ आर्य लोग यव शब्द का प्रयोग करते हैं दीर्घसुकों में दीर्घ सुख यश अर्थात तो सुंग दीर्घ गेहूं देखे हैं पौधा उसका सुंग होता है यव में भी ऐसा ही होता है तो आर्य लोग यव शब्द से वो दीर्घ सूको वाला को कहते हैं और मच्छ लोग ये यव शब्द को कंगू में व्यवहार करते हैं कंगू अर्थात रास्ता का बगल में जहाँ पानी जमा रहता है खेती नहीं है वहाँ बरसात का दिन में धान जैसा हो जाता है और उसके अंदर में धान बड़ा बड़ा नहीं आता है एकदम छोटा छोटा आता है क्या कहते हैं उसको तो हर प्रांत में उसको अलग अलग कहेंगे तो उसको लक्ष लोग उसको यव शब्द से कहते हैं अभी शक्ति किसमें होना है कहते हैं प्रयोग दर्शनात तो संदेह संदेह हुआ तो वाक्या खोजेंगे बसंत सर्वश्याम जायते पत्रसातनम सातनम बसंत ऋतु में सभी सस्यों का पत्र सातन नाश हो जाता है गिर जाता है अर्थात सस्य पक जाते हैं धान इत्यादि पक जाते हैं किन्तु मोद मान तिष्टि यव कणिशालीन ये जो यव होते हैं तब तो वो मोद माना तिष्ठती अर्थात वसंत ऋतु में ये यव गेहूँ इत्यादि फलेंगे ये धान तो बरसात के समय में होगा तो जब वसंत ऋतु आएगा अर्थात उससे पहले ठंडी के समय में धान कट जाएंगे किंतु ये वसंत ऋतु में ये यव ही रहेंगे कणि से शादी उसमें उसमें बीज आ जाएगा धान जैसा आ जाएगा यव आ जाएंगे तो ये वाक्य से दीर्घ सुख के शक्तिग्रह दूसरा वाक्य है तो ये श्लोक से ये शब्द का अर्थ निश्चय हो गया इसको कहते हैं वाक्य शेष से वाक्य से, शेष अर्थ, अर्थ अन्य शेष का अर्थ जो अंग अन्य वाक्य से निश्चय हो जाता है अच्छा आगे वाक्य से शेषाप गया आगे सिद्ध पदस्य से सानिध्यतः तो सिद्ध पद का सानिध्य से भी ये ज्ञान होता है जब हम पहले पहले अंग्रेजी भाषा पढ़ना आरम्भ करते हैं दो चार शब्द तो पहले मास्टर जी सिखाएंगे दिस दैट बॉय गल करके सिखाएंगे आगे फिर जब हम लोग पंक्ति पढ़ने लगते हैं हमको उस पंक्ति में अगर पांच सात शब्द हैं चार तो पता है बाकी दो पता नहीं है और कहेंगे आप तो पढ़ो इसको पढ़ो न्यूज़पेपर पढ़ो वो पढ़ो समझ में नहीं आता कहते पढ़ो तो करने से क्या होगा आपको चार शब्द आता है दो में आप अनुमान लगाएंगे तो कहें सिद्ध पद का पास में जो रहा उसका ज्ञान इसके साथ मिलकर के ये हो जाता है क्योंकि वाक्य का एक तात्पर्य ज्ञान आपको आता है तो इससे होता है वाक्य शेष अर्थात तो अन्य वाक्य से इसी वाक्य में एक शब्द है जिसका हमको निश्चय नहीं हुआ जैसे यवमयम चरुर भगवती यहाँ यव शब्द का क्या अर्थ है संशय हो गया अन्य वाक्य ये मिला वसंत सर्व जायते पत्र और मोदमाना सेष्ठती यवा कणिशालीन ये अन्य एक वाक्य है इसी वाक्य से निश्चय हो जाता है कि यव तो वही है कि जो कि बसंत में कणिशालीन हो करके मोदमाना हरा भरा रहता है तभी तो वहां से यह शब्द का पता चला तो वो हम यहाँ व्यवहार कर लेंगे एवम वाक्य शेष शेष अर्थात तो अंग अर्थात तो उसका उपकारी शेष कहते हैं उपकारी शेष शेष ये उपकार वाक्य हुआ और आगे सानिध्यतः सिद्ध पद अच्छा विवरणात अच्छा वाक्य से, से सात आगे विवृत विवृतर अर्थात विवरण तीन करने से विवृति और लूट करने से विवरण विवरण से भी पता चलता है जैसे टीका में नीचे से तृतीय पंक्ति में घटो अस्थि ये भाष्य में इस प्रकार दिखता है ना मंत्र का एक पद लेंगे आगे उसका अर्थ कह देंगे उसका और एक पर्यायवाची शब्द दे देंगे इसको कहते हैं उसका विवरण घटो अस्थि का अर्थ कलश अवस्थी कह दिए तो घट शब्द का शक्ति ग्रहण हो जाएगा कलश अथवा तो कलश शब्द का शक्ति ग्रहण हो जाएगा घट घट पदस्य कलश शक्तिग्रह हो गया इसको कहते हैं विवरण अर्थात तो उसका विवरण कर दिया व्याख्यान कर दिया आगे प्रसिद्ध पदस्य सान्निध्यात् प्रसिद्ध पद सानिध्यात् टीका में दिया विकसित पद में मधुनी पिबती मधुकर इति तो यहाँ मधुकर शब्द का अर्थ उसका पता नहीं है किंतु ये वाक्य सुना है विकसित तो पद में मधुनी पिबती मधुकर उसमें विकसित जानता है पद्म जानता है मधुनी जानता है पिबती जानता है ये सब शब्द का अर्थ पता चलता है उसका और जो पिबती वही मधुकर है तो जो अर्थात जो कीड़ा वो देखा था तो वो निश्चय कर लेगा यही मधुकर है क्योंकि सारे पद का पता चलता है इत्यत्र पद्म मधु पद सानिध्या ये वाक्य में एक पद्म है और एक है। मधु है ये पद का सान्निध्य से मधुकर से भ्रमर विषय से शक्ति निर्णय ये शक्ति ज्ञान हो जाता है अर्थात तो ज्ञात शक्ति के पद का, का सान्निध्य से अज्ञात शक्ति के पद में भी शक्ति ग्रहण हो जाएगा अच्छा आगे गंगा शब्द का अर्थ क्या है दक्षिण पार्श्व देखिए दसम पंक्ति में प्रतीक दिया है समन्वयती गंगा घोष आगे कहते हैं गंगा पदार्थ रथ खाता वचिन्न जल प्रवाह भगरथ से रोधा खाता, खाता गया खन विदारण धातु उसके ऊपर में निष्ठा होने से न को आ हो जाएगा जनसन कना जल वो हो तो खाता अव छिन्न जल प्रवाह भगीरथ रथ से खातो खाते मतलब खुदा गया भगीरथ जी का रथ चलने से जो गाड़ा हुआ गंगा जी उसी में चले ना तो ये कथा है तो भगीरथ रथ का खाता हुआ जो खाता खाता जो खुद गया खुद गया उसी में तद तो अवच्छिन्न जल प्रवाह तो इसलिए नया एक को कहते हैं जब गंगा जी में बाढ़ आकर के गया अन्यत्र फिर उसको ये गंगा जी नहीं कहेंगे गंगा जी बढ़ गया नहीं कहेंगे गंगा जी में बाढ़ आया अभी सब किनारे में पानी भर गया वो और गंगा जी नहीं होगा क्योंकि रथ खाता जितना है उतना ही गंगा जी जो बाढ़ गया तो वो लोग कहेंगे नया लोग क्या कहेंगे वो जो बाढ़ सब किनारे में गया गांव को बहा लिया वो गंगा है क्या वो है ही नहीं वो तो गंगा जी का जब है वो गंगा नहीं है इस प्रकार के उनका से विवाद है क्योंकि उनका लक्षण ये है ना गंगा का लक्षण ये है भगीरथ रथ से जितना खुदा गया आगे देखिए एक सौ में लक्षण का बीज क्या है क्यों लक्षण करते हैं तात्पर्य अनुपत्ति तो यह अन्वय अनुपत्ति नहीं है अन्वय अनुपत्ति अगर लक्षण का बीज कहेंगे यष्टि प्रवेशय यहां अन्वय हो सकता है भोजन का प्रकरण में कहा गया कि यष्टि प्रवेशय तो जो परोसने वाला है वो सभी आदमी से यष्टी को लेकर के भंडार घर में प्रवेश करवा सकता है तो अन्वय तो हो जाएगा किंतु तात्पर्य नहीं बन रहा है तो इसलिए यष्टी प्रवेश का अर्थ है कि यष्टिधारिण प्रवेश तो अन्वय अनुपत्ति लक्षण का बीज कहेंगे तो यहां लक्षण की अनुपत्ति हो जाएगी इसलिए तात्पर्य अनुपत्ति और जहां तात्पर्य अनुपपत्ति होगा तो वही लक्षणा करेंगे जहां अन्वय अनुपति रहेगा अन्वय ही नहीं हो पाएगा वहाँ तात्पर्य अनुपति तो रहेगा ही रहेगा तो ये जो गंगायाम घोष गोस यहाँ अन्वय हो जाएगा यहाँ अन्वय ही नहीं हो पाएगा क्योंकि गंगा में गंगा प्रवाह में घोष ये अन्वय ही नहीं हो पाएगा यहाँ तो अन्वय अनुपति हुआ इसलिए लक्षण कर दिया एसटी प्रवेश में अन्वय अनुपति नहीं है वहाँ तो तात्पर्य अनुपति इसलिए तात्पर्य अनुपति को ही लक्षणा का बीजा मानते हैं कैसे ये दंड अन्वय हो जाएगा जो पंगत चलाने वाला है ये जाएगा सभी से दंड को लेकर के आकर के भंडार का अंदर रख देगा यी को प्रवेश करवा दिया कैसी यवेश तो है यी को प्रवेश करवाओ करवाओंत है तो ये यी को प्रवेश करवा दे देख हो जाता है इसलिए तात्पर्य अनुभव पति लक्षणा का दिखा है अच्छा वहां देखिए एक सौ सैतीस पृष्ठ किरणावली में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ संभावना शब्द का अर्थ कहते हैं दक्षिण पार्श्व में एक सौ पृष्ठा नवम पंक्ति में संभावना तू उत्कोटि का संशय एक सौ सैतीस वन थर्टी सेवन तो उत्कट एक कोटि का संशय होने से उसका संभावना कह देंगे संशय तो दोनों कोटि बराबर हो जाएंगे एक कोटि अगर उत्कट हो जाएगा तो उसको संभावना कहेंगे जैसे कहते हैं वर्षा की संभावना है संशय बराबर हो सकता है नहीं हो सकता है किंतु कुछ अधिकम देखते हैं कहते हैं संभावना है तो ये उत्कट एक कोटि और उत्कटत्व क्या है कहते हैं विशेषता विशेष विशेष विषय हो गया अभी दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तो किसी का विशेष नहीं है एक कोटि में विशेष आ जाएगा उसको उत्कट कह देंगे उसी का ना चार पंक्ति नीचे दे दिया लक्षण या बीजम है ना वहां? और यदि अन्वय अनुपत्ति अगर लक्षणा का बीज मानेंगे तथा तो यष्टि प्रवेश इत्यादि यष्टि पदस्यष्टिधरेषु लक्षणा विलय प्रसंग यष्टि प्रवेश कहने से और यहाँ लक्षण की आवश्यकता नहीं होगा क्योंकि अन्वय तो हो जाता है तो लक्षणा का विलय हो जाएगा तत्र निरा बाधा तो वहां अन्वय में कोई बाधा नहीं है को अंदर करवा दे सकता है किंतु तात्पर्य अनुपत्ति रेब लक्षणा बीजम तो ये लक्षणा का बीज है तात्पर्य नहीं होना है तो लक्षणा करेंगे आगे पृष्ठ में देखिए 138 में अड़तीस दीपिका में चतुर्थ पंक्ति में दिया पंकजादि पदेशु योग रूढ़ि ये पद चार प्रकार के कहते हैं यौगिक और रूढ़ी योग रूढ़ि और यौगिक रूढ़ि यहाँ नहीं दिया है इसको चार प्रकार का तो यौगिक अर्था पाचक केवल प्रकृति प्रत्यय अवयव में शक्ति है इसको कहेंगे यौगिक शब्द अवय में कोई शक्ति नहीं है समुदाय में शक्ति है उसको कहेंगे रूढ़ा जैसे गौ हूं तो गौ में धातु है गम और कर्ता हथ में डोष प्रत्यय हुआ है तो गम धातु का कर्ता जो होगा उसको गऊ कह देंगे ऐसा नहीं है वहा तो वहां अवयव में शक्ति नहीं है वहां समुदाय में शक्ति है अगर गौ तो पद निष्पन्न होने के बाद उसमें शक्ति है कि चतुष्पद प्राणी को कहेगा नहीं तो गमन का कर्ता को कहेंगे तो फिर गाय जब सो जाएगी फिर उसको गहु नहीं कहा जाएगा इसलिए अवयव में शक्ति नहीं है ये हो गया रूढ़ और पंकज आदि शब्द हो गया योग रूढ़ योग रूढ़ अर्थात योग में है पंकज जायते कि पंका जायते तो बहुत सारे है तो इसलिए कहते हैं कि योग रूढ़ अर्थात योग लेने के बाद भी रूढ़ प्रकृति प्रत्यय वित्पत्ति करें जायते इति पंकज तो होने के बाद बहुत सारे आ जाएंगे अभी उसमें भी एक रूढ़ लेना पड़ेगा पंकज आदि पदे सुढ़ी अवयव शक्तिर योगह समुदाय शक्ति रूढ़ी तो समुदाय शक्ति ये रूढ़ अगर यहाँ रूढ़ नहीं करके खाली अवय शक्ति लेंगे पंकजों को पंकाज जायते तो कहते तब कुमुद में भी अति प्रशक्त होगा अच्छा बाम पार्श्व में वही पंचम ष्ठ पंक्ति में दिया प्राभाकर अस्तु प्राभाकर कहते हैं नहीं पद्म को लेना है कमल कुमुद्र अलग है ना कुमु लीली कहते हैं अंग्रेजी में वो अलग है छोटा होता है तो वो भी पंकज है मतलब पंकज जाए तो खाली योग का अर्थ लेंगे तो कुमुद तो भी पंकज माना जाएगा इसलिए कहते नहीं योग के बाद भी रूढ़ी लेना है अर्थात योग का अर्थ भी है और समुदाय शक्ति भी है अच्छा प्राभा कर लोग कहेगी पद जन्य पदार्थ उपस्थिति व्यापार आगे व्यापार होने के बाद आगे शाब्द प्रमा होता है शब्दक प्रमाण हो गया स्रोत्रग्राही हो गया आगे पदार्थ उपस्थिति हो गया व्यापार आगे प्रमा हुआ ऐसा न्यायिक लोग कहते हैं तो न्यायिक लोग कहते हैं कि पदजन्य पदार्थ उपस्थिति ये प्राभाकर लोग कहते हैं पदजन्य पदार्थ उपस्थिति आवश्यक नहीं है पदार्थ उपस्थित होना है सर्वत्र पदजन्य पदार्थ उपस्थिति ऐसे आवश्यक नहीं है क्यों दृष्टान्त दिखाते हैं नहीं शाब्द बोधे पदजन्य उपस्थिति ही कारण प्रभाकर लोग कहते हैं किंतु लागवेन न उपस्थिति रेव कारण पद नहीं होने पर भी सीधा पदार्थ का उपस्थिति होगा कैसे अतएव द्वार उ तो कोई व्यक्ति प्रकोष्ठों में प्रवेश किया जो पहले से बैठा है वो खाली कह दिया द्वारा वो जो प्रवेश किया वो क्या करेगा अभी द्वारों को बंद कर देगा क्योंकि आ गया आया जब खुला था खुला होने के बाद जो अंदर में हो कहता है द्वारम तो फिर उसको बंद करेगा अभी नया क्या कहेंगे कि अभी जो बंद करेगा पिधान क्रिया है इसका वाचक पद पिधे अर्थात जो अंदर में है वो कहेगा द्वारम पिधे ही ऐसा कहना चाहिए था कि पिधे शब्द नहीं किया कहा तो नयायिक को मानना पड़ेगा कि जो प्रवेश किया उसका बुद्धि में पहले ये द्वारं कहने से उसका बुद्धि में पिधे ही शब्द आएगा शब्द आने के बाद उसका अर्थ आएगा क्योंकि पद जन्य पदार्थ उपस्थित तो पहले पद का वो अध्यय करेगा बाद में अर्थ आएगा बाद में वो क्रिया संपादन करेगा ऐसे नयायिक कहेंगे प्रभाकर कहेगा क्यों इतना परिश्रम तो जैसे वो द्वारं कह दिया उसका वृत्ति में सीधा पिधान क्रिया आ जाएगा पिधे ही शब्द नहीं आएगा तो क्यों प्रभाकर ऐसा कहता कहते पिधे ही ऐसा शब्द हमारा बुद्धि में आता नहीं सीधा तो द्वारा सुने हम पिधा कर दिए पिधे ही शब्द तो बिल्कुल हमारा आया ही नहीं तो क्यों कहेंगे कि पद जन्य पदार्थ तो उपस्थिति होता है जहां पूरे पद उपलब्ध है वहां पदार्थ उपस्थित हो तो, पदजन्य पदार्थ उपस्थिति मान सकते हैं किंतु जहां पूरा पद उपस्थित तो नहीं होने पर भी कुछ क्रिया होती है वहां केवल पदार्थोपस्थिति मानेंगे पदजन्य पदार्थ उपस्थिति मानने का आवश्यक नहीं है अगर एक जगह में पदजन्य पदार्थ उपस्थिति मानने का आवश्यक नहीं हुआ अन्य जागह में भी क्यों मानना है इसलिए खाली पदार्थ उपस्थिति कैसे आया चाहे वो पद से आए चाहे अध्यार से आए जैसे भी आए पदार्थ उपस्थिति बाकी अर्थ ज्ञान के प्रति कारण पदजन्य पदार्थ उपस्थिति नहीं होना है ऐसा वो कहते हैं तो तो तो किंतु जहाँ वहां द्वारम शब्द उच्चारण किया अभी नया कहेगा कि द्वारम शब्द उच्चारण हुआ कहेंगे ये भी न हो आपको तो पदार्थ उपस्थिति हो जाना चाहिए प्रभाकर को यह दोष दिखाएगा नया कहेगा हम ये बात नहीं प्रभाकर कहेगा हम ये बात नहीं कह रहा है आप जो नियम लगाते हैं कि पदार्थ उपस्थिति पदजन्यम एवं ये नहीं होना चाहिए पदजन्य हो सकता है जैसे द्वारम पदजन्य पदार्थ आया विधानम पदजन्य नहीं है सीधा आया अर्थ आया इसे नियम नहीं होगा कि पदजन्य पदार्थ उपस्थिति ये हो सकता है क्या का विधान सीधा अर्थ का ग्रहण करेगा ऐसा नहीं होगा तो तो, तो अर्थात तो बुद्धि में वही आता है अगर बालक है उनको बिल्कुल समझ नहीं आया, कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा वो तो कोई क्रिया ही नहीं करेगा उसका पिधे शब्द भी तो यहाँ नहीं आएगा यह कहते हैं जहाँ पिधान क्रिया होता है तो नया कहता है की ये जो क्रिया हुआ ये पदजन्य पदार्थ उपस्थित ही हुआ प्रभाकर कहता है आवश्यक पदार्थ आया थो, फिर नहीं, नहीं तो फिर आगे विचार प्रभाकर कहता है पदजन्य नहीं है नया कहता है पदजन्य अगर पदार्थ ही नहीं आया तो फिर विचार पद उच्चारण नहीं के विधेय ही पद का उच्चारण नहीं हुआ है, नहीं हुआ, है। नहीं हुआ प्रभाकर कहता है पदजन्य होने का आवश्यक नहीं है पदार्थ उपस्थिति ये वाक्यर्थ ज्ञान के लिए हेतु है पदार्थ कैसे आया ये पदजन्य होना ऐसा आवश्यक नहीं है जन्य हो सकता है नहीं भी हो सकता है नया का नियम है जो पदजन्य पदार्थ उपस्थिति कारण ये कथा ये नहीं होगा अतएव द्वारा उक्त हो तो पिधे पद अध्याहारो नवती किंतु पिधानम इति रूप अध्याहार रूप अर्था पदार्थ पदार्थ का अध्यार हो जाएगा पद का अध्यार आवश्यक नहीं है जहां जैसे जो चीज है योग रुणे। रुणे। ये किस ये किसके लिए बताया तो बोध कैसे होता है इसका विचार ये तो यहाँ बहुत विचार दिया है ये वेदांत परिवार ना ना ये दोनों में कोई संबंध नहीं है अर्थात तो जो जो आवश्यक है चीज है उसमें से थोड़ा बहुत तो तो और, और यो, पहले हो गया यौगिक और हो गया योग और यौगिक रूढ़ और शुद्ध रूढ़ केवल रूढ़ा रूढ़ा एक हो गया यौगिक एक हो गया रूढ़ा ये दोनों तो दे दिया अवयव शक्ति योग समुदाय शक्ति रूढ़ी ये दोनों हो गया और जहाँ योग रूढ़ी दोनों मिल जाएंगे योग रूढ़ी हो गया योग्य पंकज हो गया मर, अवय शक्ति योग ये हो गया पाचक वही दिया है ना अंतिम पंक्ति में बाम पार्श्व में दीपिका में।, में बाम दीपिका में बाम पार्श्व में चतुर्थ पंक्ति में है योग रूढ़ी उसी के आगे अवय शक्ति योग दृष्टान्त पाचक और समुदाय शक्ति रूढ़ी दृष्टांत गौ ये हो गया तीन हो गया योग रूढ़ी योग और तीन चीज हो गया योग योग को कहीं योगी को कह देते हैं चतुर्थ हो गया योगिक रूढ़ी ये दिया है आगे देखिए दक्षिण पार्श में षष्ठ पंक्ति में दिया है योगिक रूढ़ी दिया है उसका नाम मूल में दिया है देखिए तीन का योगी योगी रूढ़ी है हाँ, मूल में दिया है योग रूढ़ी योगिक रूढ़ी और टीका में कहते हैं योगिक रूढ़ी ये मूल में भी दिया है टीका में भी दिया है सर देखिए दक्षिण पार्स में टीका में प्रथम पंक्ति में दिया है योग रूढ़ी तृतीय पंक्ति में दिया रूढ़ी और सप्तम पंक्ति में दिया योगिक रूढ़ी और एक योगिक आगे प्रथम पंक्ति में दिया है प्रथम प्रथम है योग और अवयव शक्ति योग ये द्वितीय हो गया ये जो योग है वही योग का है ने हो गया, गया। दो हो गया और रूढ़ी तीन हो गया और योग का रूढ़ी चार हो गया अवय शक्ति जैसे पचधातु का शक्ति है अनुल का शक्ति है मिल गया पाचक हो गया उसका शक्ति पता चल जाएगा इसको कहते हैं योगी का अर्थात अवय में शक्ति है यहाँ पक्ष में भी शक्ति है नूल में भी शक्ति है किंतु गो में अवयव शक्ति नहीं है तो वहां गम और दोस इसमें शक्ति नहीं है समुदाय में शक्ति है गौ पद बन जाने के बाद उसका शक्ति हो गया चतुष्पाद प्राणी में ये हो गया रूढ़ि और तीसरा चीज हो गया योग रूढ़ी पंकज इसमें योग भी है और रूढ़ भी है चतुर्थ हो गया योग कर रूढ़ि हाँ इसका योग दिया ना प्रतीक उसका ऊपर पंक्ति देखिए पंक्ति ना उसका दो पंक्ति ऊपर है यत्र यत्र यौगिक अर्थ रूढ़ो स्वातंत्र बोध यौगिक अर्थ भिन्न को कहता है रूढ़ अर्थ भिन्न को कहता है इसको कहेंगे यौगिक रूढ़ा योग में इस प्रकार की नहीं है वहा योग अर्थ में से एक को रूढ़ कह दिया पंकज योग से आगे पंकज जाए थे बहुत सारा आ उसी में से एक को कह दिया किंतु किन्गिक रूढ़ी में वो नहीं है। रूढ़ी शब्द का, का, का अर्थ अलग होगा रूढ़ अर्थ अलग होगा जैसे उदाहरण देते हैं यौगिक स्वातंत्रेण बोध तौगिक तो रूढ़ यथा उदिद उद्भिदादि पदम उद्भिद पद करता तरु तरुगुल और याग विशेषोपी च बुद्ध उद्भिद तरुगुलमादि को भी कहा जाता है क्योंकि उद्भेदन का करता है और उद्भिद याग विशेष भी है उद्भिद आयता पशु काम तो होने से जो उद्भिन्नति ये तरु तरुगुलमादि इसमें योगिक अर्थ है क्योंकि उद्भिन्नति उद्भिद करतरिक्वीप हो गया योगी को अर्थ लेने से तरु गुलमादी को कहेगा और अगर रूढ़ अर्थ लिया जाएगा तो याग को कहेगा अर्थ लिया लिया। मत, अर्था समुदाय उद्भिद शब्द का समुदाय का एक शक्ति है क्योंकि रूढ़ का अर्थ हो गया समुदाय शक्ति तो उद्भिद समुदाय का शक्ति है कि याग में उद्भिद एक याग है पशु काम करेगा उसको उद्भिन्नति उद्भेदनों करके जो उठता है वो प्रत्येक पद का शक्ति हो गया तो यौगिक में अन्य अर्थ और रूढ़ में अन्य अर्थ ऐसा जो शब्द होंगे वो शब्द को यौगिक रूढ़ कहा जाएगा दोनों में अलग अलग दोनों में अलग अलग अर्थ अलग अलग हो जाएगा ये शब्द का दो अर्थ है एक योगी का अर्थ है एक रूढ़ अर्थ है दोनों में इसका शक्ति है ये शब्द का शक्ति दोनों में है दोनों तो में है इसलिए ना दोनों में होने से योगिक रूढ़ी ऐसा नहीं होगा तो इस शब्द को योगिक रूढ़ी कहा जाएगा जहां ये अर्थात एक शब्द यौगिक को लेने से अलग कहेगा रूढ़ों को लेने से अलग कहेगा ऐसे गो शब्द का अर्थ पृथ्वी है गौ है वाणी है और इंद्रिय है गो शब्द का इतने सारे अर्थ है सब में शक्ति है इसलिए नाना में शक्ति हो जाने से योगी का रूढ़ी होगा ऐसा बात नहीं है योगी का रूढ़ी उसको कहेंगे जहाँ योग वृत्ति से, से अलग अर्थ रूढ़ा रूढ़वृत्ति से, से अलग अर्थ को कहेगा गौ शब्द योगवृत्ति से अलग रूढ़ अर्थ में अलग ऐसा नहीं कहता है इसलिए वो गो शब्द योग करूढ़ी नहीं है यद्यपि नाना है वो नान्थक है किंतु वो योग रूढ़ी नहीं है योगी उद्भिदी तो प्रकरण देख करके जानना है लवनों को कैसे कहते हैं माने ये न लवन संव कह देते जानते हैं ये गो शब्द व्यवहार होता है गो भी ज्ञाई होती थी गोविंद तो वहाँ गो कहने से पृथ्वी को ले लेंगे ना गो माता को ले लेंगे नहीं ये वहाँ वेदवाणी को ले जाएगा वेदवाणी अच्छा आगे संशय पत्र क्या रहा फिर योग संशय से इसमें कुछ कठिनाई नहीं है आप पढ़कर के योग रूढ़ी कहने से योग अर्थ है और उसी में से एक रूढ़ भी है किंतु किन्तु योगि में उसी में से नहीं है बिल्कुल अलग है योग रूढ़ि करने से पंकज पंकज ये योग में भी है पंकज जाये किंतु किन्तु दस आएंगे उसमें से एक लेना है अर्थात तो योग का बीच में ये रूढ़ है बाकी सभी योग है किंतु उसमें रूढ़ नहीं है शब्द किंतु उदभी में वो नहीं है योगी का पूरा अलग रूढ़ पूरा अलग किन्तु पंकज में वो योगी कभी है और रुड़ा भी है उसी में से अर्थात दोनों उसमें घटना चाहिए एक ही अर्थ में दो घटेगा तो योग रुड़ा एक ही में दो नहीं घटेगा अलग अलग कहेगा तो योगी का रूढ़ा हो जाएगा अच्छा ठीक है तो यहां तक तो ये सब टीका इत्यादि का विचार हो गया मूल लोग फिर आगे कल देखेंगे कल तो कह, कल सोमवार शंकर <tip>